श्रीमदभागवत कथा दसम स्कंद पूर्वार्ध वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभामान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौवें के साथ प्रवेश किया गौवें अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवस होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियाँ आनंदमग्न हैं वृक्षों की पंक्तियाँ मधु धारा उड़ील रही हैं पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर जर रहे हैं उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएँ भी हैं जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़ में जा छिपते कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साफ आदि के साथ खाते वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौवें थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आँख मूंद कर जुगाली करती रहती वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी वह सभी प्राणियों को सुख पहुँचा रही थी इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के ही विलास थे फिर भी उन्हें देख भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास करते रहे थे उसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई अब आकाश में बादल नहीं रहे जल निर्मल हो गया वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है शरद ऋतु ने आकाश के बादल वर्षा काल के बढ़े हुए जीव पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वान और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों को झटपट नाश कर देती है बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांत से सुशोभित होने लगे ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभामान होते हैं अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृत में ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है जैसे कुटुम्ब के भरण पोषण में भूले हुए मूल या नहीं जानता कि हमारी आयु क्षण छण, -छण, छण छीण हो रही है थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ यह मेरा है यह अहमता और ममता छोड़ देते हैं शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा राम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे जैसे योगी जन अपने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती लोगों को बहुत कष्ट होता परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्गुणी चित्त अत्यंत शोभामान होता है वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा परीक्षित जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म उस वायु के संस्पर्श मात्र से सब लोगों की जलन तो मिट जाती परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था शरद ऋतु में गौ हरिणियाँ चिड़िया और नारिया ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा साढ़ हरिण पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे एक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं परीक्षित जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं वैसे ही सूर्योदय के कारण कोई या कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए उस समय बड़े बड़े शहरों और गाँवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्पन्न होने लगे खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगा साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं वैसे ही वैश्य सन्यासी राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे वहाँ से चलकर अपने अपने अभीष्ट कामकाज में लग गए